तक्षुर्देवि पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पशेम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत प्रभ्रवाम शरद शत अदीना श्याम शरद शत भूयश् शरद शता <coughs> तत चक्षु तत् वह ईश्वर तद एव अग्नि आदित्य आदि नाम भी अपने आप एक ईश्वर का है वह अर्थ में भी हो सकता है सीधा ईश्वर में भी तत्चु यहाँ विशेषण ले लेंगे सर्वनाम ले लेंगे वह क्या है चक्षु है चक्षु अर्थात सर्वदा सभी को देखने वाला और देवहितम देवों का विद्वानों का हितकारी पुरस्ताद पहले से होने वाला सबसे पहला आदिकारण सबका शुक्रम शुद्ध पवित्र शरत पहले से विद्यमान आरंभ से ही विद्यमान इतने गुण विशेष ईश्वर के हैं अब इस स्थिति में प्रार्थना वाक्य है स्तुति वाक्य पहले ये हो गए अब प्रार्थना करते हैं कि पश्चिम शरद शतम् है इन गुणों वाले परमेश्वर मैं आपकी कृपा से सौ वर्ष तक देखू जीवों मीवे मरदा शतम सौ वर्ष तक जीवू शृणुया मरदा शतम सौ वर्ष तक सुनूं, प्रभ्रवा मौ वर्ष तक बोलूं, शतम अधीना श्याम सौ साल तक ही अधीन रहूं निर्धन नहीं रहूं। भूयश और सौ साल के आगे भी ऐसा रहूं। पहली विशेषता पहला जो विशेष गुण दिया चक्षु है चक्षु का अर्थ है यहाँ पर सर्वदा सभी को देखने वाला यानी सबको जानने वाला प्रत्यक्ष जानने वाला ईश्वर सभी को प्रत्येक्षण प्रत्यक्ष रूप में देखता है या जानता है जानने वाला है हमको ऐसी शब्द प्रमाण के आधार पर अनुमान लगाना चाहिए और अनुमान के को फिर पुनः प्रत्यक्ष में बदलने का प्रयास करना चाहिए जब हम ये विचार करते हैं भावना रखते हैं कोई देख रहा है तो देखते ही हमारी आंखें सक्रिय हो जाती है तो देखने का हम, हम अर्थ यही लेते हैं कोई आंख से देख रहा है और आंख से देखने वाला किसी एक ही तरफ होता है सब ओर से नहीं देख सकता वो तो ईश्वर के ऊपर जब ये लगाने लगते हैं कि वो देखने वाला है तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमको देख रहा है दिखना चाहिए देखता हुआ देखता हुआ वो देखने वाला नहीं है वो ऐसा दृष्टा नहीं है आख से देखने वाला नहीं है वो जैसे हम आंख से देखते हैं ऐसी भी ईश्वर की स्थिति नहीं है देखने का मतलब है यहाँ पर हम जैसे अपने मन को देखते हैं अंदर हम मन को किस रूप में देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारी देखने की यानी अंदर जो कुछ भी होता है हमको केवल अनुभव रूप में होता है पता लगता है केवल ज्ञान होता है न वहां देखना होता है न सुनना होता है कुछ नहीं होता है पांच इंद्रियों के सीधे व्यवहार वहां नहीं होते हैं एक ही व्यवहार होता है केवल पता लगता है अनुभव होता है तो जानना देखना सुनना जो भी हम अर्थ करते हैं जब आत्मा से जोड़ेंगे तो केवल उसका अर्थ अनुभव होगा और देखना सुनना अर्थ करेंगे तब इंद्रिय से संबद्ध होगा फिर वो तो देखना शब्द का प्रयोग और इसका भाव लेंगे तो वहां इंद्रिय अर्थ हो जाएगा लेकिन आत्मा का अगर करेंगे तो ये देखना आदि शब्द गौण हो जाएंगे वहां वहां केवल अनुभव करना अर्थ होगा हाँ ज्ञान होना, होना अनुभव होना अंदर केवल अनुभव ही होता है ज्ञान ही होता है और कुछ नहीं होता है तो इसको जब लेकर के चलते हैं कि हमको अनुभव होता है और हम देखते हैं इन इन दो शब्दों को लेकर चलेंगे तो अंतर आ जाएगा आपको अंदर प्रवृत्तियों में अंतर होता है देखने में एकदम सचेष्ट सक्रिय हो जाती है आंख हमारी आंख को सक्रिय कर लेते हैं और अनुभव करते हैं इसमें हम निष्क्रिय कर लेते हैं अपने को जब कहा जाता है कि अनुभव करो तो एकदम निश्चिस्त हो जाते हैं ना फिर स्थिर हो जाते हैं और देखो तो एकदम और सतर्क हो जाते हैं जट चंचलता आ जाती है इसमें तो एक देशीपन आ जाता है देखना सुनते ही देखो कहते ही चंचलता आ जाती है और अनुभव करो कहते ही स्थिरता हो जाती है तो इसका मतलब है कि स्तर भेद है दोनों में देखने की क्रिया बढ़के होती है और अनुभव करने के लिए पीछे जाके होती है तो जैसे हमको इतने शब्दों से अंतर आता है कि अनुभव करो का मतलब कुछ नहीं करके करना है अन्य क्रिया कोई नहीं करनी है स्थिर होकर के जानना है तो यही की यही पूरी स्थिरता ईश्वर में फिर रहेगी उसके देखने का मतलब है वो स्थिर होके ही देखता है जानता है तो अब इधर देखने की उधर देखने की कोई वह हमको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जब हम कहेंगे ईश्वर हमको देख रहा है तो हम ऐसी अपेक्षा बुद्धि नहीं उत्पन्न करेंगे कि किधर से देख रहा है वो कैसे करके देख रहा है वहां सीधे हम करेंगे कि बस हमको अनुभव कर रहा है वो तो इसी तरह से सभी का वो अनुभव करने वाला है और एकदम स्थिर होकर के अनुभव करने वाला है तो ध्यान में भी जब हम ऐसी रखते हैं कि अनुभव करना है ईश्वर को देखना है कहेंगे तो देखना है कहते ही चंचलता आ जाएगी तो देखना है ये नहीं शब्द लेना है प्रयोग करना है वहाँ पर अनुभव करना है यही ही वहाँ प्रयोग करना है अंदर भी आँख बंद करके भी मुझे देखना नहीं है अनुभव करना है ये भाव रखना है ध्यान में तो फिर आंखों पर इतना बल नहीं पड़ेगा नहीं तो चाक्षुस दृष्टि हो जाती है ईश्वर को भी आत्मा को भी हम देखना ही चाहते हैं हर समय देखना का नहीं होता है वहां तो इस रूप में क्या है ईश्वर सबका प्रत्यक्ष ज्याता है चक्षु है सबको अनुभूति करता है ज अनुभव रूप में जानता है वो इससे ये हो गया कि सदा सर्वथा वो स्थिर है वो दूसरा है कि देव हितम विशेष रूप से ईश्वर की जो कृपा होती है या ईश्वर का ज्ञान बल आनंद जो मिलता है वो विद्वानों को मिलता है अविद्वानों को नहीं मिलता है जैसे आप किसी चीज को एक तो देख रहे हैं तो देखते समय तो आँख को सक्रिय कर रखे हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं कि मैं बैठा हूँ हाँ मन को यहां पर रखा हाँ।, इस पर हाँ तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना केवल जानने का प्रयास कर रहे हैं केवल ज्ञान क्या है कैसा है ये इतना रख रहे हैं तो स्थिरता बनी हुई है तो यही की यही स्थिरता ईश्वर में रहेगी केवल मतलब सभी हाँ। मतलब जगह है सभी जगह वो पहुंचा हुआ ना व्यापक होने से उसको चेष्टा विशेष की अपेक्षा नहीं होगी यानी कोई विशेष बल लगाने की उतर पहले से नहीं था अब हुआ संकल्प तो करने पड़ेंगे ईश्वर को हाँ इसको अब देखना है ये तो संकल्प रहेगा उसके संकल्प ही अनंत ही रहेंगे बस इतना ही है नहीं तो पहले से अपेक्षा रखेंगे ना कि ये क्या क्या करेगा तो वैसे में तो फिर होगा कि कुछ तो करेगा कुछ नहीं करेगा तो उसमें थोड़ी सी वो होगा कि अच्छा इसने नहीं किया अब इतना होगा कि ये ये करेगा अब ये किया इसने ये किया दूसरा ये हो सकता है कि ये कर रहा है इतना मात्र रहेगा उसका उसमें संकल्प की अपेक्षा नहीं भी हो सकती है लेकिन यही वही व्यापक होने के कारण उसको साथ साथ अनुभूति होती रहेगी में कुछ करने की स्थिति नहीं है मैं जैसे अभी जान रहा हूँ अपने आप में देखिए मैं जान रहा हूं बस तो ज्ञान उत्पन्न होता रहेगा लेकिन कुछ करने जैसी स्थिति नहीं बनेगी तो ईश्वर भी हमको हर समय देख सुन जान रहे का मतलब इसमें अपने को केवल इतना ही लेना होगा इस प्रकार का ज्ञान केवल उपस्थित करना है इसमें हाथ पैर मारने की कोई कोई अपेक्षा नहीं होगी जैसे अभी मतलब मेरे से अभी मतलब के से कि हम जानते हैं मेरे देख तो चारों तरफ है चारो चारो हाँ। तो तो अनुभव कर रहा है मतलब हमारे जो को वो जान पा रहा हाँ इतने जैसे हो रहा है ना कि अब मैं किसी को देख रहा हूं तो देखते हुए भीतर सोच भी रहा होता हूं तो दोनों काम चल रहा है ना तो दोनों की अनुभूति हमको हो रही है तो देखने के लिए तो बाहर चेष्टा हम कर रहे हैं लेकिन सोच कैसे रहे हैं इसके लिए बाहर चेष्टा नहीं करते ना हम पर ज्ञान हमको होता है कि मैं सोच भी रहा हूँ अच्छा ये क्या करेगा तो दो दृष्टि होती ना वहाँ एक तो देखने वाली होती है और क्या करेगा ये अंदर से एक और भाव उठा रखे हैं तो वो क्या करे वाला ये जो दूसरा ज्ञान है ये हमारा भीतर ही भीतर हमको पता लग रहा है बिना के देखने वाला तो अलग से है ही लेकिन देखने के साथ साथ अब ये क्या करेगा ये वाला ज्ञान भी वहाँ खड़ा है उठा रखा है हमने तो ऐसा वाला केवल अब इस ज्ञान को उठाए रखने में क्या अंतर पड़ता है कुछ नहीं पड़ रहा है ना ज्ञान मात्र को हमने उठा रखा है तो ये वाला ज्ञान अपने को ईश्वर के साथ उठाना होगा इतने ही बस व्यवहार काल में और कुछ नहीं करना होगा या औरों में हो जाता है कि चलो मैं अब मंत्र सुनाऊंगा तो मंत्र हम बोलने लगते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि ये सुन रहे हैं अब तो क्रिया तो सुनाने वाली जैसी हो रही है लेकिन ये सुन रहे हैं केवल याद रखना हो रहा है स्मृति केवल रखनी पड़ती है ये सुन भी रहे हैं सीधे सीधे उससे संबंधित कोई व्यवहार नहीं होगा लेकिन स्मृति में रहेगा कि हाँ ये सुन भी रहे हैं अब और मैं सुना सुना रहा हूं तो दोनों ज्ञान एक साथ जोड़ के चलते हैं वहां पर तो व्यवहार में कि ईश्वर के साथ भी केवल इतना ही रहेगा स्मृति रहेगी उसकी ये मैं जो कर रहा हूं, ये, के सामने कर रहा हूं ये वो मुझे देख रहे हैं बस मेरी क्रिया को ये ध्यान मात्र की वहां उपस्थिति बनानी होगी और व्यवहार कुछ नहीं होगा इसका अनुभूति के रूप में आपको दूसरे आत्मा से अतिरिक्त स्थान में ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी मात्र केवल ईश्वर की आत्मा में ही होती है बाहर नहीं होती है इसलिए बाहर इसकी अनुभूति कर ही नहीं सकते जान सकते हैं कि वहां पर भी है जैसे कि आपने गर्म दूध पी लिया और वही आधा निकाल के दूसरे गिलास में दूसरे को दे दिया तो दूसरा भी पी रहा है तो आपको लग रहा है ना कि इसको भी गर्म लग रहा है पकड़ रखा है गिलास या दूध पी रहा है तो या उसने एकदम डाला उसको पता नहीं था गर्म दूध है अपने दे दिया आपको तो पता है कि गर्म है और एकदम मुंह में डाला उसका जल गया तो जलने के बाद आपको पता लगा ना कि जल गया इसकी जीव जली है लेकिन वो जलने की अनुभूति आपको थोड़ी हुई है ज्ञान तो हो गया कि जली है जीव इसकी और बिल्कुल सत्य ज्ञान है वो लेकिन उसके जलने की अनुभूति आपको नहीं होगी तो ज्ञान तो विषय का हो जाएगा लेकिन अनुभव पूर्वक वो ऐसा नियम नहीं होता है तो ऐसे ही लेकिन अपने वाले में अनुभव होगा अपने से संबंध जो है वहां तो अनुभव हो जाएगा दूसरे से संबंध है वहां केवल ज्ञान मात्र होगा वो ज्ञान वस्तुता अनुमान से होता है क्योंकि मुझे भी वैसा ही हुआ है तो मेरे जैसा ये है तो इसको भी वैसे ही होगा जैसे आप किसी आपको कोई देख रहा है तो आपको लगता है ना कि ये मुझे देख रहा है लेकिन उसके देखने की अनुभूति आपको नहीं हो रही है आप केवल अनुमान से जान रहे हैं कि ये मुझे देख रहा है क्योंकि आप जैसे देखते हैं और देखने के बाद जैसी क्रिया करते हैं वैसी वैसी वो वो भी प्रतिक्रिया करता है तो हम जानने के बाद जो प्रतिक्रिया करते हैं इसकी अनुभूति हमको होती है तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया वैसे ही करता है वो प्रतिक्रिया तो हमको दिखती है उससे अब क्या होता है फिर हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसको भी पता चल रहा है अनुभव नहीं होगा उसका पर पता चलेगा ज्ञान हो जाएगा अनुमानिक या शाब्दिक ज्ञान तो होगा पता नहीं चलेगा कि ये अनुभव नहीं होगा तो ऐसे ही इसमें ईश्वर है ये जान तो हो जाएगा अनुभव नहीं होगा इसका अनुभव केवल अपने स्थान में होगा हाँ यानी कि जान बना सकते हैं वो अनुमान वाला बताया ना अनुमान वाला कैसे करेंगे जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं और आपको ईश्वर का आनंद मिल रहा है यहाँ वहां मिलता है अब यहां से उठ करके आप वहां बैठेंगे तो भी वैसी स्थिति होगी तो इससे क्या पता चलेगा कि यहां पर भी है वो अगर नहीं होता तो अंतर आ जाता वो आपको कभी ये तब पता लगेगा जब कभी ईश्वर की अनुभूति एक जगह होगी उसके गुणों की और वैसी अनुभूति ठीक दूसरी जगह भी बैठेंगे तो भी होगी एक योगी यहां समाधि लगाता है तो उसको आनंद मिलता है दूसरा वहां लगाता है तो वहाँ भी मिलता है उसको तो इससे पता लगता है कि वहां पर भी है और यहाँ पर भी है वो तभी एक जैसी अनुभूति हुई जैसे कि शब्द है अब यहाँ देखो धोनी हुई है। और यहाँ पर करेंगे तो भी ऐसे ही होगा तो इससे पता लगेगा कि जो शब्द यहाँ पर है यही यहाँ पर भी है अनुभव नहीं होगा अनुभव तो एक ही जगह होगा लेकिन इसी एक के स्थान से फिर दूसरे का अनुमान हो जाता है क्योंकि कालांतर में वैसे उत्पन्न होता है यहां पर भी तो जैसे यहाँ उत्पन्न होता है वैसे वहां भी उत्पन्न होगा तो अब ये सभी जगह शब्द है ये अनुमान हो गया ना शब्द का मतलब आकाश उसका जो है आधार जो है शब्द का वो सभी जगह एक जैसा ही है क्योंकि एक जैसी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है तो ये हमको अनुभव तो एक ही जगह होगा अनुमान से बाकी जगह भी है ये पता लगेगा तो ईश्वर के बारे में भी ऐसा ही होगा सभी जगह ईश्वर ऐसा नहीं होगा लेकिन सभी जगह चूंकि वो क्रियाएं उसकी मिलती है एक जगह जैसे क्रिया मिलती है वैसी दूसरी जगह भी मिलती है इस कारण से कर्ता वहां भी होगा ऐसे अनुमान से जान हो जाएगा और दूसरा और है कि किसी पेड़ को आप देख रहे हैं जैसे ये इस रूमाल को आप देख रहे हैं तो एक तरफ आपको दिख रहा है इसका लेकिन आपको ज्ञान कितना हो रहा है इधर का भी हो रहा है ना या इधर का हट के हो रहा है जान तो दोनों का हो रहा है ना तो एक ही स्थान से पूरी का जान होता है का तो होता। नहीं प्रत्यक्ष होता है वो भी अनुमान नहीं होता है वो आपको लग रहा है ना कि पीछे भी है ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि पीछे नहीं है वो अलग चीज हो जाएगी लेकिन ये जो एक जान तो हो रहा है ना कि पूरा ऐसा है इतना ही है ऐसा तो नहीं लग रहा है ना ये तो अब जितना ये लग रहा है इतना ही चूंकि जितने से संबद्ध है ये अविनाभाव रूप में तो पूरे का ज्ञान हो जाएगा बुद्धि पूरे को पकड़ लेगी तो इस कारण से क्या होता है पूरे का प्रत्यक्ष माना जाता है भले ही इंद्रिय संबंध तो एक देश का होगा लेकिन प्रत्यक्ष पूरे का माना जाएगा समुद्र को आपने एक ही जगह से खड़ा होके देखा है लेकिन आप जितना बड़ा समुद्र है ना पूरे का नाम लेंगे हमने उसको देखा है एक आदमी को आप कितना देखते हैं इतना ही देखते हैं तो लेकिन बोलते क्या है मुंह देखा है हमने या पूरे को देखा है पूरा ही माना जाता है ना तो ऐसे ही एक ही जगह भले ही ईश्वर की अनुभूति होगी लेकिन पूरे ईश्वर की हुई है यही माना जाएगा उसमें तो इस तरह से उसको चलाते हैं जब भी होगी लेकिन होगी केवल आत्मा के स्थान में, अवकाश में जितने में आत्माएं है केवल उतने में ही होगी उसके बाहर थोड़ा सा भी नहीं होगा उतने में अनुभव, जैसे आपकी इंद्रियां छूती है ना किसी चीज को तो जितनी इंद्रियां उतनी छूती है ना अधिक तो नहीं छूती पाती है पर पता लगता है कि पूरे में ऐसा है एक गिलास दूध को आप जितना जीव है आपकी उतनी ही तो छूते हैं मानते तो है ना पूरा गिलास गर्म है और होता भी है तो ऐसे ही पता लग जाएगा पूरे में ही स्वर है अनुभूति वैसे ही होगी कि सभी जगह वस्तु में एक ही जगह उसका होगा लेकिन चूंकि अब वो द्रव्य जहां तक है पूरे का ही माना जाएगा अच्छा ये जो अनुभूति हुई है वो आंतरिक जैसे अनुभूति अनुभूति अंदर अंदर से हुई, यहां भी हुई, यहां हाँ। भी भी और जगह गए इससे का कैसे पता चला? है, तो अंदर से हुई? नहीं आपको इस देश में हुई है यहाँ जब बैठे थे ना हाँ। अब यहाँ से जब वहाँ उठ के गए तो आप यहाँ नहीं है यहाँ से वहाँ चले गए हाँ। लेकिन जैसा यहाँ हुआ था ऐसा ही वहाँ हुआ है अब यहाँ उसका खालीपन होने में कोई प्रमाण नहीं है जैसे कोई आदमी आज ना यहाँ आया और आने के बाद यहां से चला गया तो अभी आप ये नहीं कहेंगे जब तक उसके मरने की सूचना नहीं आई है ना तब तक आप यही मानेंगे कि जीवित है वो यानी जो बुद्धि एक जगह अभी हुई है अनुभूति जब तक वो कट नहीं जाती है तब तक उसका निषेध नहीं होता है तो यहाँ से हम वहाँ जब उठ के गए तो यहाँ नहीं रहा वो जैसे अपना तो सिद्ध हो गया प्रमाण से कि हम यहाँ नहीं है लेकिन जो अनुभूत हुआ था वो यहाँ नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी इसलिए उसका निषेध नहीं होगा हमने जो अनुभव किया है वो अंदर किया है बाहर नहीं हम है या नहीं? और आनंद की अनुभूति भी अब हम यहाँ से जाते हम करते हैं तो हमारे ईश्वर है तो इस भी आनंद की अनुभूति वहाँ आनंद की अनुभूति वो अंदर सब इसमें बाहर का कैसे नहीं बाहर का इसलिए होगा की जो पदार्थ यहाँ था ना वही पदार्थ तो सभी जगह है जैसे कि यहाँ से आपने शब्द उत्पन्न किया यहाँ तो यहाँ अब जाने के बाद कोई नई चीज खड़ी नहीं की ना आपने जैसी स्थिति यहाँ वैसी यहाँ पर है आपका जो विशेष यही हुआ है ना यहाँ पर गया तो इससे अब क्या होगा यहाँ कोई नया आया ये सिद्ध नहीं होगा ना खाली हो गया न तो यहाँ खाली हो गया ये सिद्ध है और न यहाँ कोई नया खड़ा हुआ है ये भी सिद्ध नहीं है लेकिन गुण एक जैसे मिल रहे है तो इससे सिद्ध हुआ ना कि यही गुण यहाँ पर भी है इसका मतलब आश्रय भी यही वाला यहाँ पर है ऐसी ईश्वर वाला भी होगा आनंद अगर यहाँ बैठ के लेते हैं तो वहां भी आप चल के जा रहे हैं तो दूसरा तो गया नहीं है लेकिन आनंद मिल गया वहां इसका मतलब हुआ नहीं कि वही आनंद यहाँ है वही वहां है तो आनंद तो दोनों का एक ही है तो आश्रय भी एक ही होगा इससे हो जाएगा कि जहां भी बैठेंगे वही मिलेगा वो और एक ही काल में तो अगर दो तीन मिलकर बैठे तो भी ये उसको एक जैसी हो जाएगी लेकिन वो तो अंदर मानते हैं कि ईश्वर अंदर ही है बाहर है। अनुभूति एक अंदर का मतलब एक तो एक जगह जहां है ना वो अंदर है एक जगह चलता है नहीं आपके साथ उठ के जलता है जिसमें कहाँ प्रमाण है <laughs> आप जब धरती पर चल रहे है बस में रेल में चलती तो सड़क तो नहीं चलती है ना सड़क तो पहले से रहती है उसमें थोड़े कहते हैं हमारे साथ उठ करके चल रही है धरती भी ऐसा तो नहीं है कोई प्रमाण नहीं है ना उठ के तो आप जा रहे हैं केवल इसमें प्रमाण है वो भी ईश्वर भी गया है उठ के यही तो था ना प्रमाण नहीं है इसमें इसलिए उसको नहीं कह सकते कि वो दूसरा है दूसरा होने में प्रमाण यदि हो तो मान लेंगे लेकिन प्रमाण नहीं बनता है इसलिए नहीं मानेंगे सिद्ध होगा वो और एक होने में प्रमाण है पहले उसकी अनुमति तो बहुत अधिक होगी उसके जितने सारे गुण है ना सारे गुणों की कभी नहीं हो पाएगी किसी को लेकिन यहाँ की अपेक्षा से वो कई गुना होगी जब भी होगी नहीं अनुमान में भी नहीं ईश्वर को भी अनुमान नहीं होता है मैं कितना बड़ा हूँ वो भी नहीं लगा सकता अपना हम तो क्या लगाएंगे नहीं अल्पाजी नहीं हो अल्पज का मतलब होता है कि वो है तो वो पर ये जान नहीं रहा है दूसरा उसको जानता है ये नहीं जानता है तब कहेंगे ना तो ये जानता नहीं है। जानता है लेकिन कोई भी नहीं जानता तो है ना उसको यानी मतलब उसके गुण ही इतने अधिक है या वो इतना अधिक है कि उसको ही नहीं पता होता है पता तो हम आप को जानते हैं नहीं गुणों की तो सीमा है ना लेकिन आप जैसे कब से हैं ये नहीं जान सकते हैं ना लेकिन फिर भी कह रहे हैं ना मैं नित्य हूँ मैं अनंत काल से हूँ ये जान झूठा थोड़े है काल के विषय में तो आपको होता है ना ऐसा अनुभव आत्मा के बारे में कि मैं पता नहीं कब से हूं यानी मैं नित्य हूँ और कब से हूँ ये सत्य है ना ये ज्ञान तो उसको देश के बारे में भी ऐसे ही हो जाएगा कि वहां तक तो हूं और भी आगे हूं आपको अनंतता की अनुभूति करनी हो ना कभी तो सड़क पर दौड़ लगाइए आप दौड़ते दौड़ते दौड़ते आप थक जाएंगे फिर भी आगे सड़क दिखेगी तब लगेगा कि ये तो अनंत है यानी कुछ दूर तक जहां तक है वो साफ साफ दिखता है लेकिन उसके आगे भी है ऐसा लगता है लेकिन पूरा नहीं दिखता है उसको कहते हैं कि अनुमान हो रहा है ये लग रहा है यानी अनंत है अनंत की अनुभूति इस तरह की होती है तो ऐसे ही जहाँ तक भी ईश्वर देखेगा उसको लगेगा तो यहाँ तक तो हूँ भी हूँ तो कितना हूँ सीमा नहीं आएगी बस नहीं, नहीं आएगी आचार्य देख दिया नहीं यहाँ तक तो मुझे लग रहा है लेकिन हूँ और अभी आगे तो सीमित हो ना, वो तो हाँ तो यहीं तक हूँ फिर तो सीमा ही आ गई ना अनंतता कैसे बनी सीमा ही तो नहीं आती है तो अपने आप को कैसे जाने आ, तो जानता ही है ना जैसे अपने को लगता है अनंत है समुद्र पे खड़ा होकर देखते हैं तो समुद्र जहां तक दिखता हो तो दिख ही रहा है उसके आगे भी लगता है कि आगे भी होगा यहीं तक है जब यह लग जाता है कि इससे आगे नहीं है इसको कहते हैं अंत और जब लगता है कि यहीं से आगे भी है पर पूरा पूरा पता नहीं चलता है तब अनंत कहते हैं उसको तो ऐसे ही ईश्वर की वो भी होगा उसको भी लगेगा यहां तक तो हूं ही आगे भी हूं पर कहां तक हूं ये नहीं आएगा उसको भी क्योंकि कहां तक है ये है ही नहीं उसमें कहा तक है ये नहीं है ना उसमें तो लगेगा कैसे उसको लग जाए तो हो ही गया हो शांत फिर अनंत ही नहीं रहा हो स्वरूप ही नहीं रहा उसका इसलिए ईश्वर को भी नहीं लगेगा कि मैं इतना क्योंकि है ही नहीं तो लगे कैसे जो जैसा होता है उसको सत्य जान तो उसको कहेंगे ना वस्तु यथार्थ है कि अनुभूति ही तत्व ज्ञान है तो वस्तु ही ऐसी है जो कि है ही नहीं सीमा वाला तो इसलिए उसको भी नहीं पता लगे कि मैं कहां तक हूं इसको अल्पज्यता में नहीं लेते हैं अल्पजेता में तो लेते हैं कि किसी को अनुभव हो रहा है उसका दूसरे को नहीं होता है तो वो वाला ज्ञान इसको नहीं है ये सिद्ध होता है ऐसा ईश्वर में नहीं है, जी, दो है। एक को तो दस किलोमीटर हाँ। के अपेक्षा है ईश्वर हाँ, तो हाँ, हाँ। को ये नहीं पता मैं कहाँ तक और मुझे पता है क्या आपको पता है हम हम जो हैं, जहाँ तक है वहाँ तक तो सीधे सीधे पता है सृष्टि से भी बाहर बहुत दूर तक उसको पता है लेकिन उससे भी आगे वो है उसके आगे नहीं पता है उसको भी मैं कहा था यही है बस नहीं तो आएगा ना ऐसी आप अनंतता को लीजिए पहले अनंतता जो वस्तु तत्व क्या है सीमा रहित जिसमें सीमा कहीं नहीं होती है उसको अनंतता कहते है पता नहीं लगना आ, हाँ पता नहीं चलना इसका नाम नहीं है वो यानी सीमा का पता नहीं चलना आ, ये पूरा पूरा हाँ उसका नहीं आएगा वो है अनंतता तो सर्वज्ञता तो को मतलब सर्वजता जो भी चीज है उसको जानता है तो जो जैसी चीज़ है, चीज़। वो अनंतता एक चीज है ना उसको वैसे ही जानेगा वो <laughs> सीमा में बद के उल्टा जान हो जाएगा वो इसलिए वैसा नहीं जानेगा वो भी देवहितम यानी विद्वानों का हितकारी है मूर्खों का नहीं है मूर्खों के हाथ में ईश्वर नहीं आता है कभी ईश्वर को अगर पकड़ना हो तो विद्वान बनना पड़ेगा विद्वान का मतलब है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान चाहिए बिना तत्व ज्ञान के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और भी दूसरे मंत्र में आए ना चित्रम देवानाम, नाम उदगात ईश्वर कहाँ प्रकट होता है देवों के ही विद्वानों के हृदय में होता है तो आदमी मूर्ख रहना चाहे और ईश्वर को भी जानना चाहे ये दोनों नहीं होगा ईश्वर कभी भी मूर्खों को नहीं पता चलता है मिथ्या ज्ञान वाले को ईश्वर नहीं उपलब्ध होता है तब तो जान चाहिए यानी विद्वानों का वो हितकारी है और यहाँ था विद्वानों का विशेष मतलब वो ज्ञान सामान्य लोगों को भी जीवन तो देता ही है गधे घोड़े सभी को जीवन दे रहा है ऐसे सामान्य मनुष्यों को भी देगा लेकिन जो अपना स्वरूप दिखाना है ये नहीं दिखाएगा उसके लिए तो जानना पड़ेगा हाँ दोनों जरूरी है अभ्यास भी चाहिए धार्मिकता भी चाहिए यम नियम मतलब उसमें साथ रहेगा ही ईश्वर की अनुकूलता चाहिए यानी उसके स्वभाव के अनुकूल हमारा आचरण होना ही चाहिए तो नहीं बन तो विद्वान नहीं बने तो विद्वान भी नहीं बनेगी क्योंकि वो बिना विद्वत्ता के वो जो चित्त की अवस्था होती है ना वो नहीं बनती है बुद्धि सूक्ष्म जब तक नहीं होगी ईश्वर के लिए उपनिषदों में तो कहा ना दृश्य ते तो सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शवी वो बिल्कुल सूक्ष्माग्र बुद्धि से देखता है तो ये सूक्ष्म बुद्धि की अनुभूति चित्त के अंतकरण के निर्मल होने पर होती है मोटी बुद्धि से नहीं पकड़ में आता है ये उसका भी सीमा सीमा तो उसकी भी नहीं है लेकिन वो अनुभव होगा होना चाहिए ना अब ज्ञान क्या होता है इच्छा क्या होती है ये भी पकड़ में आना चाहिए ना तभी तो जिसका आत्मा या ईश्वर का गुण ज्ञान आनंद है यही और कुछ है ही नहीं वो रूपरस तो है है ही नहीं तो तो अब इसी गुण से उस गुणी की अनुभूति होनी है। तो ये गुण समझ में आने चाहिए ना ये गुण अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आएगा तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए तब पकड़ में आएगा वो इसलिए हाँ हाँ अब यहीं हाँ जी की अनुभूति करूँ तो ऐसी नहीं, होती। जैसी है। नहीं अभी तो आप मुझे अंदर के ज्ञान से नहीं जान रहे है अभी तो इंद्रियों से जान रहे है तो इंद्रियों से जानने के कारण इसका वाला जुड़ा है ना ये वाला ज्ञान वहाँ पर जुड़ रहा है इसलिए भारी पड़ रहा है ये और स्वामी जी वाला अनुमानिक है आपका संस्कारिक है तो वो इस प्रत्यक्ष वाले से दुर्बल होता है इसलिए ये उसको दबा लेता है ऐसा और कभी कभी ऐसा होता है अनुमानिक ज्ञान प्रबल हो जाता है संस्कार वाला कोई अभी साधारण व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति लेकिन उसके बारे में कुछ विशेष आपने बातें सुन ली दोष गुण की तो वो प्रभावकारी ज्यादा हो जाएगा भले ही परोक्ष व्यक्ति है अभी तो उसका ज्यादा दिखने लग जाएगा तो वहां पर हम भीतर से मतलब वहाँ संस्कारों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो उसके कारण हम इसकी उपेक्षा करते हैं फिर प्रत्यक्ष वाले की इससे वो ज्यादा अनुभव हो, में होने लगता है, तो क्या है? के के होने बनाने ही पड़ेगी हाँ उसके बिना कैसे होगा वो हो? संस्कारों के बिना चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा क्योंकि जितनी देर तक जिसके संस्कार होते हैं उतनी देर तक उससे संबंधी बुद्धि उत्पन्न होती है संस्कार यदि नहीं हो तो उससे संबंधी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा बनेगा ही नहीं तस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो विधान वाले संस्कार को रोकता है और जितनी देर तक ये संस्कार रोका रहता है उतनी देर तक विधान वाले ज्ञान नहीं उठते हैं और जितनी देर तक ये संस्कार बने रहे समाधि वाले उतने देर तक ज्ञान बना रहेगा यानी संस्कार ही जितने उपस्थित हो करके ज्ञान को उत्पन्न कर पाता है संस्कार नहीं रहे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो ईश्वर से संबंधित अगर संस्कार अभी नहीं है तो ज्ञान लंबा नहीं चलेगा और ज्ञान अगर लंबा नहीं चलता है तो विषय नहीं बन पाएगा वो विषया नहीं बनेगा ज्ञान तो ध्यान है ना वो ध्यानी समाधि है वही पदार्थ रूप में परिणत हो जाता है तो बुद्धि होती है और कुछ नहीं होता है वो लेकिन बुद्धि इतनी अधिक होनी चाहिए उसकी प्रवाह धारा निरंतर धारा बहुत लंबी होनी चाहिए तब तो वो अर्थ स्वरूप बनती है थोड़े मोड़े में अर्थ स्वरूप नहीं बनती है वो हाँ मन आदि इंद्रियों के लिए हितकारक हो हाँ। हितका अब इसमें ए, ए, एक तो ये हो गया देवों का हितिकारी पुरस्तात मतलब पहले से है आदि कारण सभी का है निर्मित वस्तुओं का और उच्चरत आरंभ से ही वो चलता आ रहा है तो अब यहाँ पर जो कहा गया कि पश्चिम शरदा सतम जीवेम आदि तो बिना ईश्वर को हम जाने भी उससे संबंध जुड़े हुए भी देख सुन तो जाते हैं सौ तो साल तक हम देख सुन सकते हैं इसमें है कि हमारा जो पदार्थ है ये सब शरीर आदि यंत्र जब तक ठीक रहेगा तब तक देखते सुनते रहेंगे तो इससे संबंधित व्यवहार तो होता रहेगा लेकिन मानसिकता से अंतर आएगा मानसिक जो होनी चाहिए, वो नहीं बन पाएगी धार्मिकता नहीं बनेगी शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा जैसे स्वस्थ पशु रहते हैं कोई ये लोग भी खाते पीते जीते हैं लेकिन इनका आंतरिक सुख तो नहीं बनता है ना वही होगा अपना भी होगा ईश्वर से हट करके आप शरीर आदि ठीक कर सकते हैं लेकिन जो मानसिक बल होना चाहिए ज्ञान अनुभूति उससे वंचित रहेंगे इस कारण से कहा मैं वो भी उपलब्ध करूं इस कारण से आपकी कृपा से देखूं देखना सुनना तो हमारा हो बे वैसे भी हो सकता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा पर्याप्त तब होगा जब हम ईश्वर के अनुकूल रहते हुए देख सुन जान पाएंगे सौ साल तक देखेंगे सुनेंगे जानेंगे ईश्वर के अनुकूल रहते हुए एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी होता है वो अपने आप ही पढ़ लेता है लेकिन वही अगर अध्यापक के अनुशासन में पढ़ता है तो उसको दुगना लाभ होता है उससे कट करके पढ़ता है तो उसको दुगना नहीं लाभ होता है सामान्य प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए या अन्य कार्यो में उसको जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है उसको लेकिन अनुको अनुशासित होकर के अगर करता है तो उसको दोनों सहायता मिलती है किसी का माता पिता के कोई बढ़िया अच्छा लड़का है ठीक ठाक है उसका बच्चा बलवान है सब तरह से है और माँ के पिता के साथ उसकी अनुकूलता है तो दुग्न उन्नति होगी लेकिन माता पिता से विरुद्ध होकर के वो कर रहा है तो आधी चिंता उसको सताती रहेगी फिर माता पिता के सामने आते ही उसको दुख होना शुरू हो जाएगा सब कुछ होते हुए भी वो सुख नहीं मिलेगा लेकिन अनुकूल है तो बाहर भी सुख मिलेगा अंदर भी सुख मिलेगा उसको तो ये चीजें यहाँ पर भी है कि हम देखे सुने जाने ये तो ठीक है लेकिन ईश्वर के अनुकूल होते हुए तो अपने को बाहर का भी और अंदर से दोनों प्रकार के सुख होंगे और मन आदि को जो कहा कि ये भी हमारे होबे तो इसका मतलब है कि ईश्वर के अनुकूल इसका प्रयोग हम करते रहे विरोध प्रयोग करेंगे तो कल को हमारे लिए दुखदायक हो जाएंगे पदार्थ दंड देगा वो क्यों बुरा सोचेंगे बुरा करेंगे और कर्मफल बुरा बन जाएगा और ईश्वर के अनुकूल यदि रखते हैं मनादी को तो अच्छा कर्मफल बनेगा तो इस कारण से अब ये अपने लिए हितकारी हो जाएंगे सुख देने वाले हो जाएंगे नहीं तो दुख देने वाले ये कारण बनेंगे और उसमें दूसरा एक बिगाड़ होगा गुणों की सात्विकता और तामसिकता राजसिकता इसमें वृद्धि होगी ईश्वर के अनुकूल होने से सात्विक अधिक रहेंगे अंतकरण मनादिंग मनेन्द्रिय तो सुख अधिक दिलाएंगे तामसिक राशि को जाते हैं तो दुख और मोह अधिक उत्पन्न करेंगे ये अंतर आएगा इसमें और जीवे में श्रद्धा सता भूयश्चर तो सौ साल तक एक सामान्य स्थिति तो कह देगी यानी इतना तो होता ही होता है और विशेष करेंगे तो आगे भी होगा वो तीन सौ चार सौ साल तक जितनी दी है वहाँ तक भी ले जा सकते हैं यानी कि ठीक पूरा हम अनुकूल ही रहें ईश्वर के ये अभिप्राय है